ऊड़ता हुआ संदूक क्या खूबसूरत दिन था ये खूबसूरत रास्ते खूबसूरत बाजार खूबसूरत सुनहरा आहता रुको एक सुनहरा आहता ओ, वो एक दौलतमन कारोबारी का घर है आह, अगर मैं आपको ये कहानी ना सुनाऊँ तो ये काफी ज़िआती हो सकती है नहीं ये कारोबारी के बाबत नहीं है पर वो यहाँ एक अहम आप अगर गौर फरमाएं तो इस कारोबारी के पास इतनी दौलत थी कि वो पूरी सड़क पर चांदी बिछा सकता था। पर वो एक बहुत दयान्दार और अकलमन कारोबारी था। वो वाकिफ था कि अपनी दौलत कैसे खर्च करनी है और उसे कैसे बचाकर रखना है। उस कारोबारी का एक छोटा बेटा था जिसका नाम था स्वेन और ये स शुक्रिया। आदा बाबा। आदा बेटा। उम्मीद है तुम चैन से सोए होगे। ओह हाँ मैं सोया। वो सुनहरी चादर कहीं ज़्यादा बेहतर है उस मामूली चादर से। मेरे ख़याल से हमें उस जवाहरात को बाहर निकाल देना चाहिए। वो मुझे चुपती है। ओ स्वेन, तुम्हें ऐसी सुनहरी चादर नहीं चाहिए जिसमें जवाहरा� आज मैं अपने दोस्तों के लिए एक दावत रख रहा हूँ। उनमें से एक के लिए मैंने बहुत बड़ी कश्ती खरीदी है। वो जश्न मनाना चाहते हैं। तुमने अपने दोस्त के लिए कश्ती खरीदी और वो इसका जश्न मना रहे हैं और वो भी तुम्हीं से दावत लेकर? किस तरह के दोस्त हैं ये तुम्हारे? वो मुझसे माह इस बाबत मत सोचो कि दूसरे तुम्हारे बाबत क्या सोचते हैं। वो करो जो तुम्हें अजीज हो। पर मुझे वो काम करने अच्छे लगते हैं जिनकी जानिब दूसरे मुझे पसंद करें. क्या इसके कोई मायने नहीं? यार लाह, तुम्हारा क्या करूं मुझे समझ में नहीं आता। खैर, सुनो बेटा, मुझे तुमसे कुछ अहम बात करनी है। क अब तुम बड़े हो रहे हो, जल्द ही तुम मेरी दौलत के वारिस होगे, तब ये सब तुम्हारा हो जाएगा। आज मैं तुमसे एक वायदा चाहता हूँ, जब मैं ना रहूं, कुछ भी हो जाए, वो संदूक तुम किसी को मत देना, क्या तुम समझ रहे हो? आ... मुझे वायदा करो स्वेन। हाँ अब्बा मैं वायदा करता हूँ। साल गुजरते गए, वो अपने वालिद के लिए गमजदा था। अब वो इतना बड़ा हो गया था कि वो अपने वालिद की दौलत का वारिस बन सके। क्या? मैं हर शहर का वारिस हो गया? हाँ, स्वेन। तुम्हें उनकी सारी दौलत अब विरासत में हासिल हो गई है। इसके मायने ये हैं कि तुम्हारे वालिद की सारी दौलत अब तुम्हारी है। इसे अक हर रोज उसका घर दुबारा सजाया जाता, हर रोज वो अलग ही लगता, और वो सजा होता बहुत ही महंगी नायाब चीजों से। उसके दोस्त उससे मुतासर होते, और स्वेन इससे बहुत खुश हो जाता। उसके सब दोस्त जानते थे कि स्वेन अब बहुत दौलतमंद हो गया है, और वो जो भी चाहे उसपर खर्च कर सकता है, पर उसक वो कहानियाँ सुनाता था। वो इस तरह कहानियाँ सुना सकता था, जिस तरह कोई नहीं सुना सकता। उसके सुनने वाले उसे सुनकर हैरान रह जाते। और फिर फलक ने सारा पानी पीलिया समंदरों से और बहरे आजमों से और उसे बारिश में तब्दील कर दिया। वाह, बहुत कुब, बहुत बढ़िया। तुमने बारिश कर दिया स्वेन। तु पर क्या इससे पेशतार मेरे पास दौलत नहीं है? हाँ यकीनन तुम्हारे पास है, पर ये दौलत हमेशा तो नहीं रहेगी ना तुम्हारे पास। क्या दौलत कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो तुम खर्च कर रहे हो? हाँ दावत का माहौल बदमजा मत बनाओ, चलो भी। ये। चलो चलो चलो दावत करें, चलो जश्न मनाएं। ये कुछ हफ्तो स्वेन ने अपनी नायाब चीजें बेचनी शुरू की अपना खर्चा चलाने के लिए और उसने अपने दोस्तों पर पैसा उड़ाना और दावतें देना बंद नहीं किया आखिरकार वो दिन भी आ गया तुम कंगाल हो गए हो ना मुमकिन यकीनन मेरी दौलत बकाया होगी पैट्रिक ने एक नई घोड़ागाड़ी मांगी है मुझे इतनी आन है कि कम से कम मैं उसके लिए सब दौलत खत्म हो चुकी है। तुम्हारे पास बस बचा है ये ड्रेसिंग गाउन, एक जोड़ी स्लिपर और ये पुराना संदूक। इनसे तुम्हें ज्यादा भी नहीं मिलेगा अगर तुम इनकी फरोक्त भी करो तो। हाँ, मेरी सारी दौलत जाया हो चुकी है। मेरे पास रहने के लिए मकान भी नहीं है और न सोने के लिए बिस्तर। � क्या मैं खواب देख रहा हूँ या मैं मर चुका हूँ? पर ये खواب नहीं था और ना ही स्वेन का इंतकाल हुआ था। ये कोई मामूली संदूक नहीं था। ये एक तलस्मी संदूक था। वो स्वेन को उड़ाकर समुद्रों और पहाड़ों के ऊपर से ले गया। आखिरकार वो संदूक उत्तर तुर्कु के मुल्क में स्वेन संदूक से बाहर आया और उसे एक और फिर वो बाजार घूमने चला गया। वहाँ हर कोई पहने था ड्रेसिंग गाउन और स्लिपर। तो किसी ने स्वयं पर शक नहीं किया। कुछ देर घूमने के बाद वो एक महल के पास आया। अरे वाह! ये कितना बड़ा मकान है। मकान? हे हे, क्या तुम इस दुनिया में नया हो? ये कोई मकान नहीं है। ये महल है। यहाँ सुल्तान और शहजादी हाँ बेशक पर सुल्तान और सुल्ताना उसे बहुत महफूज रखते हैं वो किसी को उससे आसानी से मिलने नहीं देते खैर उनकी इजाजत की जरूरत किसे है और वो निकल पड़ा शहजादी से मुलाकात करने के लिए शहजादी सोई हुई थी वो इतनी हसीन थी कि स्वेन उसे बैठा देखता रहा और उसे एक टक देखता रहा उसे कौन हो तुम? ओ.. शोर मत मचाओ। मैं मैं हूँ स्वेन। मैं एक फरिश्ता हूँ। हाँ, यही मैं हूँ। मैं तुर्कों का संदूक वाला फरिश्ता हूँ। तुरकों का संदूक वाला फरिश्ता? वो क्या है? बस लफाजी ऐसे कोई शहनी है? आ, पर है, मैं हूँ वो। और देखो, मैं तुम्हारे रूबरू हूँ। अगर ये सच भी है, तो तुम मेरे आरामगाह में मेरी इजाजत के बगैर दाखिल कैसे हुए? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? मुझे परवाह नहीं तुम कौन हो? मैं इसी वक्त तुम्हें गिरफ्तार करवा दूँगी। नहीं, बराए करम, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मुझे माफ कर दो, आपने दुरुस्त फरमाया, मुझे ऐसा नहीं कर वहां ऊपर बहुत खूबसूरत आपशर हैं और झीलें बिल्कुल तुम्हारी निगाहों की तरह जिसमें तुम्हारे खयाल तैरते हैं समुद्री परियों की मानिंद और तुम्हारी पेशानी यह एक बर्फ से ढके पहाड़ की मानिंद हैं, मैं तुमसे अपनी निगाहें हटा नहीं पा रहा हूं क्या तुम उन सारसों के बारे में जानती प्यारे प्यारे <laughs> हो क्या हो गया है तुम्हें? हम अभी-अभी तो मिले हैं। मैंने सोचा ये पल बहुत ही अजीम है। आ, तुम्हारा अजीम पल? निकल जाओ यहां से। पर मैं तुमसे निकाह क्यों नहीं कर सकता? तुम्हें मेरी कहानियाँ पसंद आई है ना? हम्म, पसंद तो आई। यो ना तुम परसों आकर मेरी वालदान और वालिद से मुलाकात करो। जानते अगर तुम उस तरह की कहानी लाओगे, तो मैं तुमसे निकाह करूंगी। आ, मुझे ही पसंद है। मैं जल्दी ही तुमसे मिलूंगा शहजादी। स्वेन वापस अपने संदूक में उड़कर जंगल में चला गया। उसने पूरा दिन और पूरी रात बिता दी एक मुकम्मल कहानी लिखने में। इससे पहले उसने कभी भी इतनी मशरत महसूस नहीं की थी वो महल में आया एक आबू ताब और जोश के साथ। शहजादी पहले ही अपने वालिदान को उस संदूक वाले फरिश्ते के बारे में बता चुकी थी और उसकी कहानी सुनाने के महारत के बारे में भी। और वो अब ज़्यादा इंतजार नहीं कर पा रहे थे। सुल्तान और सुल्ताना को मैं अपना आधा पेश करता हूँ। ओ, ठीक है, ठीक हा, ह� تم یہاں نئی لگتی ہو، تم کہاں سے تشریف لائی ہو؟ ہم دیا سلائیاں ہیں، ہمارا تعلق ہے عظیم دیودار کے ترختوں سے ہم اتنی خوشحال تھیں اپنے خوشحالی میں، ہم سارا سال ہرے بھرے رہنے میں قابل تھیں پر اندے آتے اور انہیں ہمارے لیے گانا پڑتا اور پھر ایک آیا اور وہ ہمیں انسانی دنیا میں لانے کی خواہش سے خود کو روپ نہیں پایا میں ازہمت نہیں ہوں سب کو یہ دیکھنے کی ضرورت تھی کہ ہم کتنے شہانہ ہیں ہماری خاندانی اوقات ایک جہاز میں بدل گئی ہے جو پوری دنیا کا سفر کر سکتا ہے یدی ضرورت پڑے اور ہمی یہاں لایا گیا انسانوں کے لیے روشنی لانے کے لیے یہ اصل میں ایک بہت دکھ باری کہانی ہے خاندان پوری طرح بکھر گیا تم ہمیں متصر کرنے کی اتنی کوشش کیوں کر رہی ہو اگر تم حقیقتن جو ہو اور اسے پسند کرتی ہو ओ बराए मेहरबानी जनाब टिंडरबॉक्स, तुम बस हमसे हसद रखते हो। हम सब वाकिफ हैं कि अब कोई भी तुमे तलाश नहीं करेगा, क्योंकि हम सब यहाँ आ चुकी हैं। तुम बूढ़े हो गए हो, उन्हें अब आग जलाने के लिए तुम्हारी ज़रूरत नहीं। ताश मेरी ज़िंदगी भी इतनी दिलचस्प होती। सबसे बेचैन करने वाला हिस्सा वो है जब वो मुझे रगड़ कर साफ करते हैं इससे खुजली होती है और मुझे बस इंतजार करना पड़ता है कि कब मैं दूसरों से गुफ्तगू -गु करूं आह हर कोई उतना खुश नसीब नहीं जितनी हम हैं बहुत ही दिलकश और मुनासिब होगा तुम्हें जलते देखना क्या ऐसा मत कहो ये एक बहुत ये बिल्कुल भी खौफनाक नहीं, हम यकीनन खूबसूरत लगती हैं। मेरा ये मतलब नहीं था। और फिर अचानक एक खादिमा बावर्ची खाने में दाखिल हुई। फौरन सब लोग खामोश हो गए। उसने बर्तन को अंगीठी पर रखा और वो कुछ तलाशने लगी। उसके नीचे आग जलाने के लिए। दिया सलाईयाँ ये उम्मीद कर रही थीं क उसने वो गुच्छा उठाया और उन सबको एक साथ जला दिया और उन्हें लकड़ी पर फेंक दिया और चिंगारियाँ तारों सी चमकी कड़कड़ाई कर और जल उठी अब वो जान जाएंगे और फिर वो जल गई तो इसका सबक क्या है खुद को कुर्बान मत करो आसपास के लोगों को मुतासिर करने के लिए जैसे हो वैसे ही रहो एकदम सही <laughs> बह बिल्कुल कमाल की मेरे अजीज तुम मेरी बेटी से ने कहा कर सकते हो हां हां यकीनन इंतजाम किए जाएं चलो जश्न मनाएं और वाकई ये एक आला जश्न था पूरा शहर रात में सितारों की मानिंद चमक उठा ओह मुझे कुछ और बेहतर करना चाहिए उन्हें मुतासिर करने के लिए चलो मैं फलक को रोशन कर दूं बिना दोबारा सोचे, स्वेन ने अपने संदूक को आतिशबाजियों से भरा और वो ऊपर उड़ गया, उन्हें जलाने के लिए। ये बहुत खूबसूरत था, पर अचानक, ओ नहीं, ओ नहीं, ये मैंने क्या किया? अब मैं शहजादी से नहीं मिल पाऊंगा। आह, वो सही फरमाते थे। कभी भी दूसरों को متاثر करने के लिए खुद को मत जला डालो औकात मत भूलो स्वेन ने एक अहम सबक सीख लिया था उसने यह महसूस किया कि वह सबसे ज्यादा तब खुश होता है जब वह बासिंदों को कहानियां सुनाता है कोई और शह उसे इतना ज्यादा खुश नहीं कर सकती ना दौलत ना वो संदूक ना ही शहजादी तो वह वहां से चला गया और वह वो सब करने लगा जो उसे सबसे ज्यादा अजीज था और फिर वह बन गया स्वेन کہاں نیں سنانے والا